किंचा प्राण का स्थिति चल रहा है इस प्रश्न के जवाब में अंत तक यही चलेगा क्यों प्राण ही इस शरीर को धारण किया हुआ है प्राण ही शरीर के अंदर भोगता है है कि नहीं ये बात सिद्ध हो चुकी है अब उस प्राण की स्थिति जो चल रहा है उसमें क्रम से चल रहा है देवाना पितृणाम प्रथमा स्वधा ऋषि चरितम सत्यम अथर्वांगी राम देवाना नाम मैने इंद्रादी नाम इंदिरादि देवताओं का वन्य इंद्रादी देवताओं के प्रति जो हम लोग भविष्य डालते हैं यज्ञ में उसको वहन करने वाला वहन करके वह पहुंचाने वाला प्राप इत्रम वो तो हमको प्राप कराने वाला भी प्राण ही है वाहतम वहन कराने कर्म के व पहुंचाने वालों में वह वा अतिशये प्राप्त कराने वाला है ये अग्नि रूपेण प्राप्त इसे यहाँ वन्नी शब्द से वन्नी वन्य यौगिक अर्थ दिया जा रहा है वहनाथ वन्नी प्रसिद्ध अग्नि को नहीं लेंगे वहानाद वन्नी ही पितृणाम प्रथमा स्वधा पितर जो होते हैं अनेकों नाम सुप्रसिद्ध उन पितरों के लिए प्रथम स्वधा आप ही है अतः पितरों के लिए जो हम स्वधा रूप से अन्न दान करते हैं वह देव देवता को प्रदान देर अन्न वह उसको भी उन स्वधा पितर देवताओं के पास कौन पहुंचाता है प्राण ही पहुंचाता है ऋषि राम चरितम सत्यम अथर्वांगसी ऋषि नाम इंद्रियाना, इंद्रिया मन यहां इंद्रिया इंद्रियों का जो धारण आदि के देह धारण आदि के लिए सत्य आचरण रूप आप ही है इंद्रियों के द्वारा जो सत्य आचरण होता है सत्यम चरितम तब अभी प्राण है शरीर का धारण ही नहीं होगा केवल झूठ पर कभी शरीर जिंदा नहीं रह सकता ये बार बता चुका हूं या नहीं दिन भर झूठ बोलेंगे, एक दिन भी संकल्प कर लो 24 घंटा तो बोल नहीं सकता परेशान हो जाएगा इसलिए कहते हैं इंद्रियों का जो सत्य आचरण है देह धारण आदि के लिए उसके पीछे आप ही कारण है प्राण ही कारण है अथर्वांगसी अथर्वा प्राण का नाम है प्राण अथर्वा नाम से जो प्राण है वह अंगी का जो रस अंगी कौन है शरीर अंगी क्या है शरीर अंगी अंग रसम विधि अंगी रसम ऐसे बनाएंगे अंगी का सारभूता इस शरीर का सारभूत तत्व क्या है प्राण ही है आप ही हैं, ये उसका अर्थ है अंगे रस कह देंगे अंगो का रस रूप प्राण ही है आप ही हैं। है इंद्रादी नाम देवादी कौन है इंदिरादी उनके प्रति भवसी असीम ने भवसी आप ही हैं। कम आप क्या है आप वन तमा ने? अतिशय अग्नि यह अर्थ नहीं लेना अन्यतम अतिशय अग्नि ऐसा अर्थ नहीं कंतु क्या हवेशम प्राप्रितम हवेश को प्राप्त कराने वाले में अतिशय साधना प्राण ही है प्राप्त मरण दी पूजा अर्पयंती यह प्रापित्रितम पर टिप्पण है टिप्पण नंबर है, वो, hmm? hmm. नी भावा, हैत्पर्य है, तो प्राप्त कौन कराता है अग्नि क्योंकि अग्नि में ही हम आहुति डालते हैं लेकिन वह अग्नि आप है अग्नि रूप में आप ही है जो देवताओं को अवश्य प्रदान करने में पिता नांदिम के नामक नाम, नाम में पितृभ्य हो दिए जो पितरों को दिया जाता है स्वधा मैंने सुधा शब्द बोल करके हम लोग अन्न दिया करते अन्न होता है है ना पिंड पिंडदान पिंड अन्न आदि का पिंड दिया जाता है पितरों को सुधा जैसे वहां स्वाहा बोलते हैं देवताओं के लिए क्या होता है स्वाहा पितरों के लिए स्वधा बोल के दिया जाता है वो जो दिया गया अन्न सा देव ऐसा जो अन्न है देवताओं को जो प्रदान किया जाता है जैसे वैसे वह देव प्रदान के अपेक्षा से प्रथमा भगवती देव प्रदान करने के अपेक्षा से पहले होता है प्रथमा भगवती यज्ञादि दैव कर्मणी प्रथम नांदी मुख्य श्राद्ध से आवश्यकता सा प्रथमा क्यों प्रतिमा किया क्योंकि कोई भी दैव यज्ञ किया जाता है यज्ञादि देवता संबंधी उसे पहले नानी श्राद्ध कर लिया जाता है श्राद करने के बाद देवता संबंधी हवन होगा इसे पहले स्वधा बोल के पितरों को नाम श्राद्ध कर दिया जाएगा तब तो पश्चात हम क्या करते हैं देवताओं के स्वाहा करके दिया जाता है अग्नि में इसीलिए स्वाहा के अपेक्षा से स्वधा पहला हो गया इसका तस्पी पितृभ्य प्रापिता तो मे वैतरता स्वधागरिया अन्न है जो उसे भी पितरों तक पहुंचाने वाले आप ही हैं यह इसका अर्थ है ऋषि नाम चक्षरादि नाम और ऋषि कौन है ना चक्षुरादी इंद्रिया प्राणा नाम सारे इंद्रियों को प्राण सबसे कहा जा रहा है अंगिरसाम रसभूता नाम इस पर टिप्पणी है अंगिनो रसभूतत्तात् पुष्टि पुष्टिजनका अंगी मैने शरीर शरीर का सारभूत होने से शरीर को पुष्टि देने वाले हैं ये सब अतएव होने से अथर्वण तेजा अथर्वण तेजा पुष्टि जनकाना अंगी मने अवयवी। एक नंबर टिप्पणी देखो अंगी मैने अवयवी। कौन है वो देह तस्भूता है कौन है वो अथर्वण अथर्व से क्या लेना कहते हैं प्राण को लेना। में का। वा है। ही है और मंत्र लेना द चरित कर गया चेष्टतम सत्यम अवित प्रकार लक्षणम तमे तो वी इस प्रकार से अंग का सार्वध अथर्वा जो प्राण है और चक्षुरादियों का भी जो जो सत्य आचरण है ये सारी चीजें जो हैं, वो वह दे का रूपा कार्य के लिए वो आप ही इस रूप से विद्यमान है प्राणाभावी अंगा नाम शोषकर्शणा में ये प्राण ना हो सकल अंग गई अंगी सूख जाएंगे अंगी कहां से रह जाएगा अंगी भी खत्म हो जाएगा तेजा सत्व इत मुख्य प्राण से श्रुत्या अभिधम मुख्य प्राण ही अथर्वा है ये कैसे सिद्ध हो गया कहते हैं कि भाई श्रुति से बीत है तथापि चक्षुरादि नाम अपनी चक्षुरादि भी उसे प्राण का अंश होने से अर्थवर्थ अर्थ, अथर्वा शब्दार्थत अथर्वा शब्द स्वीप्रयोग हो गया ऐसे समझना चाहिए अर्थत्व पाठक गले अथर्व यहाँ पर मुख्य प्राण से अर्थत्व लिंग आथर्वत्व हो चाहिए ला पहले आठ नंबर करो ठीक उसके ऊपर मुख्य प्राण से अथर्वत्म श्रुत नहीं प्राणो वैसे श्रुति कह दिया है अर्थ है ना ठाग्य पर रेफ नहीं होना है ना वाक्य रेफ होना चाहिए अथर्वा और उसके थर्व अथर्विपचार तम अंतरिक्षे सूर्यस्त ज्योतिषापति इंद्रस्व प्राण तेजसा हे प्राण तुम परमेश्वर इंद्र शब्द है भगवान को नहीं लेना क्या भगवान शब्द पहले चुका है किस मंत्र में पांचवें मंत्र में या आप नवा पढ़ रहे हो इसे नवा मंत्र में जो इंद्र शब्द है ईश्वर क्योंकि पहले भगवान आ चुका है हे प्राण तुम परमेश्वरी हो अगर तुम अपने तेज से तेजसा सा से जगत का संहार करने वाला रुद्र ही है परिरक्षिता और अपने सौम्य रूप से तू ही जगत का क्या कर रहा है सर्वभावे संरक्षक भी हो परिमणित सर्वभाव दा, सर्वदा रक्षिता रक्षा करने वाले भी हो तम तो अंतरिक्षी और, और आप ही अंतरिक्ष में सदा गमन करने वाले महावायु भी है सूर्यस्तम ज्योतिषां पदी और आप ही समस्त ज्योति में पदार्थों का अधिपति सूर्य भी है भाष इंद्रा परमेश्वरा तुम हे प्राण हे प्राण तुम ही परमेश्वर हो ऐसे कैसे कभी आप परमेश्वर हैं क्योंकि तेजसा वीरियण रुद्रोसी संहरन जगत क्योंकि आप अपने सामर्थ्य से जगत को संहार करते हुए आप ही का नाम रुद्र पड़ जाता है प्राण कई सामर्थ्य संघार करना प्राण कई सामर्थ्य जीवन है प्राण कई सामर्थ्य जन्म इसे उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों का पीछे प्राण ही का इस्ताफ़ कर स्थितौ तो परी मन समंता रक्षिता पालयिता परि रक्षिता तमेव तो जनक सौम्य रूपेण तेजसा रूपेण रुद्र है और सौम्य रूप से क्या है या? दिया जगत का रक्षा करने वाले जगत का पान करने वाले लोग हैं ये लोग व्यवहार में भी देखने मिलता है आज आदमी क्रोध में आ जाए अब समझ लो नाश करेगा ये मार कुछ मारकाट होगा कुछ गड़बड़ करेगा और बड़ा प्रसन्न चित्तर स्वामी से आ रहे हैं मैं सबका पान पोषण बढ़िया होगा मालटा लाया होगा जेब में नहीं तो प्रसन्नता प्रकार है एक आदमी घर आते तभी पता चलता है जीब में कुछ है या नहीं जी में माल है प्रसन्नता आएगा खुशी से आएगा, पत्नी दे सकता है, तो समझ लेंगे खाली है। तो क्रोध ऐसी चीज थी है वह नाश का ही कारण होता है और सौम्य भाग वो है जो रक्षा का कारण होता है तो अजस्रम चरसी और आप अंतरिक्ष में निरंतर चल रहे हो नित्यम महावायु रूपेण सूर्य आप चल रहे, है आप में? सूरी सूरी चल रहे कैसे मान मा सूर्य तो खड़ा है कहते नहीं नहीं उदय अस्त के माध्यम से सूर्य के विचरने का हम अनुमान कर देते हैं गति तो प्रत्यक्ष नहीं है ना सूर्य का गति प्रत्यक्ष नहीं है। क्या उनके द्वारा सूर्य में गति रूपेण प्राणी है यह बात हम अनुमान कर सकते हैं तुम तो एवं सर्वेश ज्योतिषाम पद सूर्य आप ही सगल ज्योत्र में पदार्थों का जो है पति है स्वामी है अधिपति है वह जो सूर्य आप जिनका निरंतर चलने का निरंदर चलने के बारे में हम उदय अस्त के पद द्वारा अनुमान कर लेते हैं टिप्पण इसलिए कहते हैं यद्वा निमित्ते तृतीय निमित्त फलम तथा चययास्त में निमित्त चरस्य किंवा तादर पे चतुर्थी है वह अतः तादर चतुर्थी मान सकते हैं उदयास्तमय भ्याम।, भ्याम तो तृतीय में भी है चतुर्थी में भी है पंच में भी है या तृतीय और चतुर्थी दो अर्थ हो सकती है चतुर्थ में क्या होगा तथा उदयास्तम तत्प्रयुक्त लोक व्यवहारा अच्छी अवत्थ अर्थात क्या है उदय अस्त के लिए ही आप प्राण क्या कर रहे हो उस सूर्य को जितने प्रेरित करते हो लोकों का व्यवहार करने के लिए निरंतर चढ़ते रहते हो यदा यदाभिवर्षसी अथे माण प्राणते प्रजा आनंद रूप ठीक काम भविष्य वर्षसी जब आप वर्षा कर दे हो तब अथ उसी के अन्द्र क्या होता है इमा प्रजा ये सारी प्रजाएं है ते प्रजा ते इमा प्राण अलग करना पड़ता है ये तो अलग एक छाप दिए हैं प्राण अलग पद है हे बोधन है ते अलग है क्योंकि आत नहीं हो सकता प्राण थे नहीं तो उसको छान सामान्य पड़ जाएगी आत्म घटेगा नहीं क्योंकि अमित प्राणिति तो हे प्राण संबोधन है भाषाकार हे प्राण लिख रहे हैं साफ साफ इसलिए हे प्राण लेना ठीक है ते अलग करना ते कि प्रजा आपकी हे प्रजा है ते मतलब प्रजा तब इमे प्रजा इमा प्रजा आनंद रूप आ सन्ती आनंद रूपित हो जाते क्यों आनंदित हो जाते वर्षा आने से विशेष रूप जब पहली तगड़ी वर्षा होती ना यहाँ पे खेती वाले लोग जो तो सब नाचते है बाहर खूब नाचते ना, स्नान कर लेते हैं वर्षा स्नान क्यों खुशियां मनाते हैं पहली बार इसमें कारण ये कामाय अन्नम भविष्य सोच करके नाचते गाते हैं, खुश होते हैं कि भाई हमारी कामना के रूप खूब अच्छी प्रकार से खूबन खूब अन्न होगा हमें उत्पन्न हो जाएगा ऐसी भावना से ये खुशियां मनाते हैं मानसिक प्राप्त हुए तो प्राप्त हुआ नहीं अन्न उनको वर्षा होती थोड़ा प्राप्त हो जाएगा सिर्फ भविष्य भविश्य मिलेगा उसको वर्तमान में प्राप्त हुए मिलने के बाद तो खुशियां मनाएंगे ही अब मिलने की संभावना को लेकर के ही खुशियाँ मनाने लगते हैं मिलने की संभावना से खुशी मिलने की बात और खुशियाँ मनाना ही है मनाते भी हैं नया फसल काटता है तो का क्या करते हैं यहाँ हम तो देखते नहीं हैं लेकिन दक्षिण भारत में ने देखा है यहाँ भी कुछ जगह देखा बिहार में कुछ जगहों में देखा था वो तो फसल को पूरा ढेर लगा देते धान को पूरा ढेर लगा दिया और फिर उसमें साफ बंधन बांधेंगे बाजब बाजब बजेंगे खूब नाचेंगे गाएंगे और उस धान को कूटेंगे उस चावल से उसी समय भोजन पकाएंगे उस अन्य देवता को मान करके उसी को भोग लगाएंगे और धान के ढेर को ही ये अन्य देवता है ये देवता को भोग लगा देंगे फिर वो प्रशासन को बढ़े उसे खूब नाच गान होता है बड़ी जोरदार बनाते हैं लोग यहाँ तो कुछ नहीं धान कट गया उसने पीछे पीछे गाड़ी निकले लोग आ गए उनको बेच दिया खतम संस्कार है संस्कार के अभाव यदा परजन्य पजन्यो भूत जवाब हे प्राणदेवदा जवाब जो है बादल होकर अथ तदा तब अन्न प्राप्त इजाणी प्राणदेव पद साधेर हे प्राण नहीं लिया प्राण ते प्राणचेषा कुर प्रजा ये सारी प्रजाएं क्या करती हैं तो कहते साहब प्राण चेष्टा करते हुए हैं, बड़ा आनंदित होते हैं तो कर देते अथवा प्राण प्राण ते ते, मने तवा, ते मने क्या तब तब अर्थ में ते आदेश हुआ ते में आदेश होता है ना ते में आदेश होता है तो वो आदेश हुआ यहाँ तबा की जगह पर आदेश है प्रजा आपके सारी जो प्रजाएं हैं स्वामूता क्योंकि प्राण से भी नहीं प्रजा जिस उत्पन्न हुआ प्राणी प्रजापति है और प्रजापति प्रजा बना हुआ है जो प्राणी प्रजा है सात भूता संवर्धिता आप ही के द्वारा उत्पन्न अन्न से समृद्धि को प्राप्त हुए लोग हैं तद अभिवर्षण दर्शन मात्रेण इसलिए आपके द्वारा बारिश के रूप में जो गिरता हुआ देख करके ही केवल आनंद रूपा सुगम प्राप्त इव सत्यंती सुख प्राप्त के समान हो कर के सब मजे में रहने लग जाते हैं क्यों ऐसे सुख युव तब कहते काम आया इच्छा तो अन्नम भविष्यति थी टिक्राय क्योंकि उनका अभिप्राय यह है पर हमारे आपकी इच्छा जनर अब की बार तो बढ़िया बारिश हुई पहली बारिश निश्चित रूपेण भयंकर हमारा बढ़िया फसल हो जाएगा ऐसे खुश कई बार उल्टा भी हो जाता है पहली बार तो तोड़ी बारिश उसके बाद बारिश ही नहीं क्या बड़े कीड़े पड़ गए कुछ भी गड़बड़ हो गया सब नष्ट भी हो जाता है लेकिन संभव है ना इसलिए भागस्वीकार ने युवक कहा सुखम प्राप्त युवा सत्या प्रजा तिष्ट ही नहीं इतरास्तम प्राण करता भी पाठभेद भाष्यार कहेंगे एक पद मान लो मातृश्वन अथवा हे मातृश्व न अलग कर दो हे मादरीश्वा और न अलग आप रात्य हो आप क्या है रात्य हो कर लेकिन संबोधन पक्ष में क्या करें हे मातृश्वर होना चाहिए नकारोप नहीं होना चाहिए संबोधन पक्ष में न लोप छांडस माननी पड़ेगी अथवा एक पद मानो ष्ठ्यं मातृश्वर ष्ठ्यं हो जाए। दो पक्ष है प्राण की शुद्धि कोई नहीं कर सकता प्राण से सारी चीज की शुद्धि की जाती है प्राण नित्य शुद्ध है इसे क्या कहते हैं व्रात्य है व्रात किसको कहते हैं समझा रहे संस्कार हीनो व्रात स्मृत है जो तो संस्कार से हीन होता है उसी को क्या कहा जाता है व्रात्य अतः क्या है प्राण संस्कार से हीन है प्राण को संस्कारहीन क्यों कहा क्योंकि प्राण के द्वारा दूसरों की शुद्धि की जाती है संस्कार का काम क्या है किस चीज के संस्कार की जाती है जो अपवित्र माना गया है और उसको पवित्र करने के लिए संस्कार किया जाता है संस्कार का मतलब यह है अशुद्ध को शुद्ध करना असम्यक को सम्यक कर देना ये संस्कार आप बर्तन धोते हैं वो बर्तन का संस्कार करना क्यों आप क्यों धोना चाह रहे हैं ये आप मानते झूठा है अशुद्ध तो धोएंगे नया बर्तन लाएंगे तो भी आप उसको ये समझिए शुद्ध है भी भाई कंपनी में बना है पता नहीं क्या क्या डाल के कैसे कैसे बने कौन बने क्या पता जिस उसको लाएंगे पहले उसको धोएंगे शुद्ध करेंगे उसको और कई चीजों की शुद्धि हो रही धो करके तो प्रोक्षण जिस गेहूँ अगर क्या करते हैं प्रोक्षण करके शुद्ध कर दिया और लकड़ी को क्या शुद्ध करेंगे आप उसका अंधा मारेंगे ऊपर कपड़ खा रहे सफाई कर दिया बिल्कुल ठीक सुंदर बना दिया यही उसका संस्कार है लोहे का कैसे करो वहां तो रंधा भी नहीं चलेगा उसको आग में डालेंगे मल निकल जाएगा खिड़की दरवाज से बना, बना लेते हो लोहेगा वो इसका संस्कार है कपड़े का संस्कार कर दिया पैंट शर्ट बना दिया इसको संस्कार हो गया उत्तरोत्तरे से हर चीज का समझना है जहां जैसा चीज होता है उसको अन्यथा भाव प्रदान करना ही उसको संस्कार देना है सोने को भी में डाल के शुद्धिकरण करते हैं, हो तो डालेंगे, सारा मल निकालेंगे हर चीज की संस्कार अलग अलग तरीके से की जाती है तत्वों तो का संस्कार होता है नाड़ी का शुद्धि होती है तत्वों की शुद्धिकरण की जाती है चित्त शुद्धि भी आप सुनते प्राण शुद्धि का कोई रास्ता तो प्राण नित्य शुद्ध है उसी से आप अन्य सारी चीजों की शुद्धि कर सकते हैं प्राण से तो शुद्धि होगी प्राण से नाड़ी शुद्धि होगी प्राण से चित्त शुद्धि कैसे आप पूछोगे प्राण क्या है प्राण संबंधित द्वंद्व भूख और प्यास है, है ना प्राण जिसकी जितनी तेज होगी उतनी ज्यादा भूख और प्यास करेगी और प्राण जिसका इतना दृढ़ है भूख पत्थर नहीं लगेगा प्राण का तेज होना अलग चीज है दृढ़ होना अलग चीज दोनों फरक प्राण दृढ़ खुद प्राणायाम कर सकता है प्राण तेज प्राणायाम नहीं कर सकता और थोड़ी देर करते भूख लग जाए परेशान हो जाएगा वो छोड़ देगा इसलिए प्राण से तत्व की शुद्धि करते हम प्राण से नाड़ी की शुद्धि करते हम प्राण से चित्त की भी करते हैं प्राण है भूख और प्यास संबंधी आप जैसा खाना खाएंगे ऐसा पानी वो सब पिए निर्भर है प्राण की पुष्टि करना और उसी प्राण से आप किस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो नाड़ी शुद्धि होगी प्राण का, से का शुद्धि होगी प्राण के तरह अंदर शुद्धि की जा सकती प्राणायाम करेंगे वो दिन अलग अलग चक्र हर तत्व के चक्र है तो पंचतत्वों की पांच चक्र है ना उस चक्र का बीज मंत्र के साथ प्राण को ले जाओ वहां पर ध्यान करो जगह पर प्राण उसको जो है संचलन कर रहा है शुद्धिकरण कर रहा है इसे भावना करेंगे, वो चक्र और चक्र के साथ जुड़ा हुआ बीज मंत्र उच्चारण करने से वह पृथ्वी तत्व की शुद्धि हो जाएगी लम मूलाधारमें स्वादिष्ठान रम निवम मणिपुर रम और अनाथ यम विशुद्धि हम पंच बीज मंत्र पंच तत्वों का पांच चक्र है प्राणायाम करो प्राण को वहां स्थापित करो उस चक्र के साथ संबंध पर कल्पना करना भावना बनाओगे अपने आप प्राण व पहुंच जाएगा तो तब वहां प्राण वहां उस तत्व की शुद्धि कर देगा नाड़ी शुद्धि का भी नारी शोधन प्राणायाम ही है चित्त शुद्धि के लिए जितना आपका प्राण संयमित रहेगा उतनी ही चित्त भी संयम रहेगा कि मन का प्राण से संबंध है कैसे अन्न के साथ संबंध होने से जैसा खावे अन्न वैसा बनेगा मन तो मन अन्न प्राण है ना प्राण से भूख लगा भूख लगने से अन्न खाए अन्न खाने से मन बना जब प्राणाधि मन होगी नहीं प्राण बंधन में सो में मन इसे चांदी में सब का मूल आधार जो है सगन चीजों की शुद्धि का आधार प्राण और प्राण को ऐसे शुद्ध करोगे करने की जरूरत नहीं है खुद शुद्ध है नित्य इसलिए उसने दिया हे प्रणा तुम संस्कार करता में व्रात्य क्योंकि तुम्हारा कोई संस्कार नहीं कर सकता तुम सबका संस्कार कर देते हो तुमसे सबका संस्कार होता है इन तुम्हारा कोई संस्कार नहीं कर सकता प्राण हे प्राण अलग कर दो एक ऋषि ही और तुम आथरणिकोगा एक ऋषि नामक अग्नि होकर अत्ता भोक्ता हो विश्वस सत्पति ही। विश्व सत्पति विशु का सत्पति हो, साधुपति हो वयम् आद्य सदाता पिता तम तो मातरीशन आराज हम तेरे लिए भक्ष देने वाले हैं अद्य व्यय अद्य खाने योग्य पदार्थों का आद्य से अद्य खान योग्युम योग्यम ने जाएगा ने हम जो है तुम्हारे लिए खाने योग्य पदार्थों को देने वाले हैं हे मातृश्वन तुम हमारे संबोधन पक्ष हे मातृश्वन नम पिता हम लोगों का इसरा आप ही पिता है तब शक्ति ष्टी पक्ष भी ले सकते हैं मातरिश्वन भाषा कहेंगे वायो आप ही क्या है वायोस्तम आप ही हमारे पिता हैं। आप ही वायु हैं ऐसा भी कह सकते हैं भाषण प्रथम जितना अन्य संस्कृत रात आप प्रथम आप ही पहला पैदा होते हो आप पैदा हुए बिना जो पैदा होता हो मरा हुआ ही कहा जाता है है ना? अब प्राण के बिना कोई बच्चा गर्भ से निकल जाए तो क्या कहेंगे आप उसको है? बच्चे के जन्म हुआ कहेंगे? गएंगे तो मुर्दाई है तो निकला आप उसको जन्म क्या मनाएंगे ले जाकर फेंक देंगे जला देंगे गाड़ देंगे कुछ दें, कर देते हैं कि प्राण का जन्म के साथ ही उस बच्चे का जन्म माना गया है जब प्राण का जन्म नहीं हुआ तो बच्चे का जन्म ही नहीं है चाहे किसी पशु पक्षी किसी चीज का हो अंडा फूटा हो बाहर से बाहर आएगा बच्चा तब ना उसके प्राण होगा पक्षियों में होता है अंडे फूट के निकलते हैं ना बच्चे मुर्गे मुर्गी का सबका यही होता है इसलिए कहते हैं कि आप प्रथम अजय सबसे पहला पैदा होने वाले आप ही हैं इसलिए आपका कोई संस्कार करने वाला नहीं है अन्य संस्कर तु अभाव अन्य कोई संस्कार करने वाला नहीं है आपसे पहले कोई होगा तब न संस्कार करेगा जैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या करते बाप उसका संस्कार करता है पहला संस्कार क्या है जात कर्म संस्कार सबसे पहला संस्कार क्या कहते हैं जात कर्म संस्कार फिर दसवा दिन दस ग्यारह बारहवा दिन नामकरण संस्कार है नहीं, नहीं? फिर अन्नप्राशन संस्कार फिर चौला संस्कार बाल बलाना खिलाना अन्न हैं अन्नप्राशन फिर चौला संस्कार फिर अक्षराभ्यास संस्कार कौन कराता है पिता है है ना जो पहले पैदा होकर है उस बच्चे से पहले पैदा हो उसका बाप है और बाप इसलिए सब कुछ करता है उस बच्चे के संस्कार लेकिन जिसका बाप ही नहीं है उसे संस्कार कौन करेगा कोई नहीं कौन है ऐसा प्राण जिसका कोई बाप नहीं क्योंकि वही प्रथम इसलिए उसका कोई संस्कार करने वाला ना होने से वो असंस्कारित वस्तु है असंस्कृत रात्यस्तम असंस्कृत रात्यतम अब तो कहने का अपवित्र ही है क्या सो कोई से संस्कार ही नहीं कर पाया संस्कार ही शुद्ध जैसा हो गया तो सदा पवित्र कदन नहीं स्वभावत शुद्धित विप्राय कहने का मतलब वास्तव में यह है वह स्वभावत ही शुद्ध है ये सब अभिप्राय प्राणि कम एक ऋषि यहां पर कोई और कोई संज्ञा नहीं लेना पड़ेगा तो दूसरे ढंग से यार नहीं करना यह रूढ़ है अथर्वेद के अध्ययन करने वालों को एक अग्नि विशेष प्राप्त होता है जिसका नाम है एक ऋषि नाम का अग्नि उनको दिया जाता है एक अग्नि वो प्रज्जवलित करके दे देते हैं गुरु छेड़ा को उसको संभाल बोलते हैं वो एक ऋषि नामक अग्नि है एक अथर्वणा नाम प्रसिद्ध एक नाम अग्नि सन अवेश थर्वेद के अभ्यासों के लिए ये अत्यंत प्रसिद्ध है एक ऋषि नाम का कोई चीज है नाम अग्नि सन्न ऐसा होकर के अग्नि होकर के आप क्या हो रहे हैं सगल हविष्यों का आप क्या है अत्ता है सब प्रकार के हविष्यों का आप अत्ता हैं खाने वाले हैं समाज पित्र नृत्य कही थी प्रकृति बाबा एकर्षि में आपने क्यों गुण नहीं किया कब का का सूत्र सूत्र? सूत्र है है है ना? में में। भी आया है सुत्र, अंतिम संधि में. में हो गया प्रकृतिभाव हो गया गुण विकल्प करता है प्रकृत भाव विकल्प इसे एकर्षि करके गुण भी कर सकते हो आज ऐसे क्या था ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि है ना बस यहां पर भी एक ऋषि जो अलग अलग छप गया है क्या गलत नहीं है वो नित्य के सूत्र से हो प्रकृति से अलग अलग छपा। समय ना छपाई है से हो रहा ये सूत्र से करने की सूत्र ही प्रकृति करने की जरूरत नहीं है तीन नंबर टिप्पण देखो बोला है प्राणित्य स्थानीय प्राणित्ञान व्यक्ति दुस्साह वेदांत मालते कोई कोई इसको प्राणत्य पद जो मानते हैं वो इतना अच्छा नहीं है और दुस्साह आसान करने कर नहीं लग रहा है प्राणंती को प्राणत्य बना दिया वेद ने यह इतना व्यत्यास कर देना पद व्यत्यास कर दोगे सारा चीज व्यस करोगे ठीक नहीं है है ना आपने उसके गण भी बदल दिया अरे ठीक है आत को प्रसिद्ध कोई खास बात नहीं थी चल जाता है वचन पुरुष इससे व्यक्तिया हो सकते हैं लेकिन आपने एकदम उसको धातु ही बदल डाला दूसरे गण का बना के कर दिया ये तो ठीक नहीं है इसीलिए भाषकर ने हे प्राण मने तब ऐसा करके किए थे तमेव तो विश्व से सर्वस्या सतो विद्यमान से पति ही। इति सतपति आप ही आपी संपूर्ण विश्व का सतह पति इति सतो से पति सतपति खाली यहां ऐसे समास कर दिया आपने विश्व से सता आपने जब सता शब्द को विश्वस का विशेषण बना दिया फिर प्रतिशत समाज कैसे हो सकता है कि समाज का नियम क्या है सविशेषणाना वृत्तिर नृत्य विशेषण योगो नृ सिद्धांत है ना समास प्रकरण के शुरू में बताया जाता है जो शब्द दूसरे शब्द का विशेषण होगा उसको किसी तीसरे शब्द के साथ समास नहीं कर सकता जैसे आध्य राज्य पुरुष राजन शब्द और आड्य पर दोनों विशेष विशेष राजन शब्द का पुरुष के साथ समास नहीं कर सकते नियम है इसका आप नियम के विरोध नहीं कर सकते प्रिया आपने कैसे कर दिया भाषिकार ने क्या कर दिया विश्व सर्वस्य उसका विशेषण कर दिया सदहा विद्यमान विश्व का आप पति है नु? विद्यमान विश्व का शब्द किसका है विशेषण विश्व का विशेषण है ना सत शब्द विश्व का विशेषण होने से उस सत शब्द का प्रतिशत के साथ समास होना चाहिए मंत्र में क्या हो गया? तब समझ समझना दो तरीका है एक तो अरुणाधिकरण अन्याय पाष्टिकान्वय करते हैं ना हम लोग मुनिनाम मुनित्र नमस्कृत्य सिद्धांत क्वीर में आया मुनित्र नमस्कृत्य अर्थ क्या करते मुनिनाम त्रयाणाम है ना कैसे कर दिया में मु जो हुआ समुदाय अर्थ में है समुदाय के, के, के साथ होना चाहिए है ना जब मुनि शब्द का त्रिशब्द के साथ नहीं हो सकता मुनि शब्द का समुदाय अर्थ के साथ होना चाहिए त्रिशत कैसे कर दिया तब कहते जाता है ऐसे अरुणा का साक्षात मन्वय नहीं कर सकते किसके साथ क्रिया के साथ तो द्रविद द्वारा किया अरुणया उसी समझो अरुणयाक्षा एकाइन ग्रीडातीक्ष में तो विश्व के साथ जोड़ करके कर दिया भले मान लिया अथवा ये झंझट क्यों कर रहे हैं महान गौरव तब कहते हैं साधुर्वापति सतपति ऐसे समाज कर झंझट ही कहते समस्त विश्व का योग्य पति साधुपति माना गया योग्य स्वामी संपूर्ण ऋष् का योग्य जो मालिक है वो आप ही हैं। प्राण ही वास्तव में संसार का मालिक है वन आद्य तब आदनीय से स्पष्ट करते ना आपके द्वारा खाने योग्य पदार्थ क्या है वो हविश हविश है उनका दाता रह हम देने वाले हैं तम तो पिता मातृश्वर हे देखो मातृश्वन और हे हे देवता आप ही हम लोगों का पिता हैं अथवा सत्यम दे अथवा आप हमारे पिता हैं आप ही वायु हैं जगद पितृत्व सिद्धम् इस प्रकार से सिद्ध हो गया संपूर्ण जगत का प्राण ही पिता है प्राण ही पिता है प्राणी प्रजा है प्राणी सर्वात्मा है प्राणी समकुच या याते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्र या चक्षुषी या च मनसी संतत्ता शिवा कुरोक्रमी और अधिक क्या कहा जाए जो स्वरूप आपका इस वक्ता की वाणी में स्थित है जो स्वरूप आपका इस श्रोता के श्रोत्र में स्थित है जो दृष्टा के चक्षु में स्थित आपका स्वरूप है ये आज मनसी और जो स्वरूप आपका इस मनता के मन में स्थित है व्याप्त है केवल प्रतिष्ठता ही नहीं संतताक्ष जो व्याप्त है और प्रतिष्ठित स्थित है वह उसको क्या करें यार? आप वैसे के वैसे शांत बनाए रखें शिवाम गुरु वो सब वैसे के वैसे बने रहे मेरी मान लो वाणी से प्राण निकल जाएगी तो क्या हो जाओगे घूमे बोल नहीं पाओगे कहा से प्राण निकल जाएगा तो अरे बेहरा हो जाएगा कांग से प्राण निकल गए तो अंधा हो जाएगा, मन से ही प्राण हट जाएगा तो यह तो पागल हो जाएगा यह तो सब्जी जिंदा रहेगा स्थिति होती मन बिल्कुल फेल हो गया। ब्रेन फेल हो हो गया, गया, ब्रेन पढ़ाए जिंदा है, मन काम बिल्कुल नहीं करता इस तरह की स्थिति आती है न, ना हुआ ना होवे, इसलिए आप हे प्राण आप वाणी में बने रहना गेट पास लेके निकल नहीं जाना मुश्किल हो जाएगा मैं गूंगा हो जाऊंगा स्रोत में बने रहो आप चक्ष में बने रहिएगा मन में भी आप बने रहिए मोत्कृमी ही ताम शिवाम करू उसके बाद क्या कहते हैं माउत्क्रमी ही कृपया आप इस देह को अमंगल में न बनावे इसको उत्क्रमण कर दे तो क्या हो जाएगा ये प्राण शरीर से उत्क्रमण कर जाएगा शरीर अमंगल हो जाएगा अशिव रूप हो जाएगा शिवाकुरो माउत्कृमी स प्राणा तु सव्या तत्म स्वाना सा श्रुति सन मना दिया है कथे सब कुछ ऐसा है क्योंकि जो है वाच्य अपान रूपा प्रतिष्ठा वाणी में अपान रूप से प्राण के स्वरूप प्रतिष्ठित है श्रोत्र में व्यान रूप से चक्षु में प्राण रूप से मन में समान रूप से इसमें प्रमाण दिया स प्राण स्त चक्ष सव्यान तत्म स्व अपान सात प्रमाण प्राण जिस रूप में जिन जिन इंद्रियों में रह रहा है उसी प्राण से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उसी रूप में बने रहिएगा आप निकल मत जाइए क्योंकि प्राणोत्क्रमण सदी अपानाध्यात्मिक वाघ आदि रूपा तरह कार्य योग्य तब क्या हो जाएगी यह सारा का सारा वागा अशिवा हो जाएगा अकल्याण रूपा हो जाएगा मृत हो जाएगा कार्य नहीं होगा पता नहीं नंबर नहीं है भाषण किंब होना और यदि क्या कहा जाए यह त्वरिया तनु वाची प्रष्ठिता के मैं त्वरिया आपका जो स्वरूप है वह वा वाणी में प्रतिष्ठित है कैसे वक्त वेस्टांग वक्ता के रूप से बोलना रूपी क्रिया को करती हुई जो आपका स्वरूप इसमें प्रतिष्ठित है वन चेष्टांग वक्त रूपेण प्रतिष्ठिता इतवयोत्रुषी मनसी इस बार समझो श्रोत्र में श्रोतृत्पेणा जो आपका स्वरूप श्रवण चेष्टा को करती हुई विद्यमान है यह चक्ष जो चक्षुओं में दृष्ट रूपेण दर्शन चेष्टा को करती हुए विद्यमान है यह चमनसी संकल्प आदि व्यापारे संकल्प आदि व्यापार कर्तृत्व रूपेण मंत्रित्व रूपेण है ना जो आपका स्वरूप है मनन रूपी चेष्टा को करते हुए संतता समनुगता तनुहू जो व्याप्त आपका स्वरूप है म शिवाम कुरु उस स्वरूप को आप रखे सौम्य बनाए रखें अभी आया था ना कि सौम्य रूपेण क्या होता है परिरक्षिता था और रुद्र रूपेण नाश ना ही था कहना आप रुद्र रूप में धारण कीजिएगा आप क्रोध क्रोधावेश मत आएंगे प्राण क्रोध आवेश में आ जाए जा तो क्या हो जाता है हाईब्रेड प्रेशर हो जाता है नहीं? क्रोध होता है तो प्राण क्या हो गया तब रुद्रूप धारण कर जब प्राण रुद्रूप रुद रुद का तो क्रोध आना, क्रोध आने का, है है। तो का मतलब रूप में प्रणत हो जाना एक महान खतरा है और निकल जाना तो कहना ही क्या फिर तो गया बेकार हो जाएगा शरीर इसे कर आप शांत रहे मैंने आप जो है चित्र है सौम्य रूप से विद्यमान रहे ताकि आप इसके रक्षयता बन जाएं, जाए रक्षित स्वरूप सौम्य रूप कह दिया गया है नशीमा उत्क्रमण के द्वारा आप इस शरीर को इंद्रियों को सबको अमंगलमय मत बनाइएगा ये इसका मन न बनाओ ये इसका अर्थ है अब अंतिम मंत्र आ रहा है स्तुति के लिए चौथे मंत्र में कहा चौथे मंत्र में उसके साथ इसी कर थी इस मंत्र के में आई थी उसको चौथे मंत्र में स्तुनवंती के साथ अन्वय कर देना है सर्वं से सर्व मातेव पुत्रां रक्षस्व श्रीश्च प्रद्ंच इति प्राणस्य सर्व और अधिक क्या कहा जाए इस लोक में जो कुछ भी है इदम सर्वम त्रिदीवे कार्य दिया इसलिए पहले अश्विन लोके ले लेंगे फिर त्रिदीवे ऊपर के लोकों में भी जो कुछ भी है वह सब कुछ प्राण के द्वारा प्रतिष्ठित है प्राणस्य वशे प्रतिष्ठित प्राण के वश में प्रतिष्ठित इस लोक में इदम सर्वम और ऊपर के लोकों में तत्सर्वम सारी चीजें प्राण के ही वश में प्रतिष्ठित है माता एवं पुत्रान रक्षस्व इसलिए आप जो है प्राण माता के समान जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार से आप क्या करें इन सारी चीजों की परलोक के सारे पदार्थों की रक्षा करें वैसे ही तुम भी हमारी रक्षा करो ये उसका तात्पर्य है जैसे माता करती है पुत्रों का वैसे आप हमारी रक्षा करें तथा तो केवल रक्षा करने से काम चलेगा नहीं इसको रोटी पानी चाहिए ना कैसे रक्षा होगी प्राण रक्षा करना भी चाहिए तो रक्षा कैसे होगा चलाते भी रहना पड़ेगा ना तो खाएंगे कहां से पैसा ना हो तो इसका श्री पैसा भी दीजिएगा ताकि हम इसको माल पानी खिलाते रहें और इसका तो तगड़ा बनाए रखें ताकि प्राण भी आप प्रसन्नता पर इसे विराजमान रह सके श्री और प्रज्ञा दोनों ही प्रदान कीजिएगा और इस तरह से भी होगा आप धन दीजिए कैसा धन देना है हमको अब आए देखिए ब्राह्म्य धन छात्र धन वैश्य धन शूद्र धन चार प्रकार का धन भी होता है किस धन का धनी को भगवान की विभूति माना जाए आपने कहा ना धनी को विभूति कहा गया है किस प्रकार के धन के धनी को विभूति कहा यदि मूल में तो है नहीं गीता में जिसने कहा भी हो वो भी हमने कहा धर्म अविरुद्ध होना चाहिए पहले भी समझाया था धर्म अविरुद्ध क्या होगा ब्राह्मी धन होना चाहिए छात्र धन छात्र आप गिनेंगे नीचे बताएंगे ब्राह्मी धन किसको कहा जाता है छात्रधन किसको कहा जाता है इसी प्रकार स्मृतियों में है वैश्य धन क्या है मेरे वैश्य जाति वाले का धन से मतलब नहीं है। धन में विभाजन किया, धन में भी ब्राह्मण धन छत्र जैसे हर चीज में है ना हमने बताता पहले भी पेड़ों में भी ब्राह्मण पेड़ ब्राह्मण रुद्राक्ष पेड़ छत्र रुद्राक्ष पेड़ वैश्य पेड़ ब्राह्मण केला पेड़ छत्र केला पेड़ हर पेड़ पौधे में भी ब्राह्मण क्षेत्र वैशिषुद्र वर्ण है उसे धन में भी चार भाग कर दिया ये नहीं सोचना ब्राह्मण का का पैसा ब्राह्मण का कमाया हुआ पैसा ब्राह्मण ऐसा नहीं नीचे देखो ब्राह्मी ब्राह्म अजातो क्या है ना ब्राह्म अजातो क दे इसीलिए जाती जाती ब्राह्म्य नहीं बना है फिर क्या लेना आंधी कद ऋगा मंत्र ब्राह्म्य श्रेय ऋज सामान्य सा ही श्रीर अमृता शताम शुर यही है ऋग्वेद यजुर्वेद सातर्वेद यही धन है ये धन जिसके पास है उस उस व्यक्ति को हम कहेंगे ब्राह्म्य धन वाला धनिक है वही पूज्य वही ब्रह्म भगवान की विभूति है ये पैसा वाला नहीं नोट वाला नहीं ये नोट वाला धनिक दरिद्र ही होता है छोदा जो ऋग्वेद आदि जो मंत्र रूप है वो श्रुति प्रमाण करते रिच सामान्य जोशी साम सब पुरुषों का अमृतमय अमृतमयी अमरण कभी नष्ट नहीं होने वाला धन है वो इसका इस नाम ब्राह्मी धन का हो गया और छात्र धन क्या है छात्र प्रसिद्ध धनादे ईश्वरी रूपा छात्र धन कौन सा है कह है रूपये जैव में रख करके अहंकारी हो जाते आदमी ये जो रुपए ये धनिक जो शात्र धन वाला है इसको शात्र धर्म धन कहते धनादि रूप जो ऐश्वर्य है धनादि ऐश्वर्य पाक्षात्रीय यह रजगुणी तीजा और इससे भिन्स तमुगुणी है सात्विक धन धर्म अवरुद्ध धन एक ही चीज चतुर्वेद का ज्ञान चतुर्वेद को धारण करना चतुर्वेद का ज्ञान ज्ञान यही सात्विक धन धन है, और बाकी सारा धन राज और कोटी में आ गया। उन धन को धनी नहीं गिनते की भगवान के बाद और क्षात्रीय करके ऐसा धन हमें चाहिए और प्रज्ञा से भी क्या लेना केवल तेज तर्र बुद्धि दूसरे को ठगने के लिए ऐसी प्रज्ञा किस बात की वह थे उप्रज्ञा दूसरा ठके पापी कमाएगा इसे प्रज्ञा से हम उपासना ज्ञान प्राण हम आप, आ, आप हमें उपासना संबंधी ज्ञान दीजिए ताकि जो है हम समय उपासना करके आप जो विराट रूप प्राण स्वरूप है रूपी प्राण स्वरूप है उस प्रथम प्राण स्वरूप है उसे मैं प्राप्त कर सकू इस तरह से भी पक्ष है विदे वह हमें विधान करे वह आप हमें प्रदान करे करता इति इस प्रकार जो प्रश्न का जवाब पूरा होता है है साथ साथ जो समाप्त होती है भाषण लोके वशे किंचित उपभोग जातम इस लोक में जो कुछ भी उपभोग के समूह है वो सब प्राण का वश में ही है प्राणस्य वशे में ऊपर के लोगों में भी जो कुछ भी है के के भी भी प्राणी उस पर अनुशासन करता है प्राणी उनका रक्षक है अतो माता यो पुत्रान आसमान रक्षस्व इसे माता के समान आप जो है जैसे पुत्रों को रक्षा करती है हमारे आप पालन कीजिएगा पालय अस्मान असमान निमित्ता ही ब्राह्म क्षत्रिया श्रेय आ आपके निमित से ही हमें ब्राह्मिक श्री भी मिलता भी है क्षत्रिय भी मिलते हैं प्रज्ञा ता वे सारे, सारे आप ही हैं श्रेष्ठ श्रेय करता श्रेष्ठ जो क्या है श्रेय भोजन करना सारे प्रकार के धन प्रज्ञांच तो स्थिति निमित्ता आपकी स्थिति निमित्त जो प्रज्ञा है वो अर्थात ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे शरीर जिंदा रहे ये भी ऐसी हमें प्रज्ञा बनाए रखो अगर उल्टा पुल्टा खा कर भी जल्दी ना मर जाए ना प्राण मर जाए ना तो प्राण चला जाएगा यदि उल्टा पुल्टा खाते रहो जहरी खा जाएगा प्राण चला जाएगा इसे ऐसी बुद्धि भ्रमित मत करो कि हम जरूर न खा जाए इसे को इस रखना, ताकि अच्छे प्रकार से उपासना ध्यान भजन करे, जीवन को आगे ऐसे चीज़ को विदेही नो हमें प्रदान करो इत्य। इत्य। प्राणी स्तुत्या गतिम गाण प्रजापतिर अवतृतम इस प्रकार सर्वात्पेण वाघादी प्राणों के द्वारा स्तुति के माध्यम से जिसकी महिमा ज्ञात हो चुकी है ऐसे यह प्राण ही, ही प्रजापति है वही अत्ता है वही प्रजा है यह बात निश्चय हो गया